प्रभु कोई दिन तो है जाना भजले प्रभु कोई कद तो है जाना जीवन को यदि सफल बनाना भजले प्रभु कोई कद तो है जाना किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा कुछ का गुमान करे कुछ भी न तेरा दो दिन का आये रैन बसेरा दो दिन का आये रैन बसेरा खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना भजले प्रभु कोई दिन तो है जाना भजले प्रभु कोई दिन तो है जाना जीवन को यदि सफल बनाना भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना पांच तत्व की बनी है ये काया पांच तत्व की बनी है ये काया काया कायाम तेरे प्रभु है समाया काया कायाम तेरे प्रभु है समाया उसे ढूंढने को नहीं बाहर है जाना उसे ढूंढने को नहीं बाहर है जाना भजले प्रभु कोई को एक दिन तो है जाना भजले प्रभु कोई को एक दिन तो है जाना जीवन को यदि सफल बनाना भजले प्रभु कोई को एक दिन तो है जाना ये धन दौलत माल खजाना ये धन दौलत माल खजाना इस पे हुआ है तू इतना दीवाना इस पे हुआ है तू इतना दीवाना आज है तेरा कल नहीं है ठिकाना भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना जान कर्म जान कर्म उपासना से ज्योति जगा जान कर्म उपासना से ज्योति जगा दुखी की पीर मिटा दे दीन दुखी की पीर मिटा दे दास कहे गर मुक्ति को पाना भजले प्रभु को एक दिन तो है जानो जीवन को यदि सफल बनाना भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना भजले प्रभु को एक दिन तो है जानो भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना